सीखने सिखा का प्रयास गंभीरता को के विचार इस शरीर वो छोड़ के चले जाएंगे इस काल में इस मनुष्य शरीर से जो लाभ प्रयोजन सिद्ध करना हो तो कर लो कल का किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या हो सकता है अर्थात ये शरीर और शरीर से संबद्ध है। धन संपत्ति इन वस्तुओं का कुछ भी पता नहीं चलता ये आने और जाने वाली चीजे रहती हैं जी आत्मा शरीर को छोडक अकेला चला जाता हम चल्यायत्री मंत्र का पाठ लम्बे स्वरम अपना संबंध ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए हम उपासक हैं ईश्वर उपास्य है ऐसा जान करके हम इस सब कार्य का संपादन करें के माध्यम से बाहर निकालिए बाहर प्राण को निकाल करके उसको बाहर रोक दीजिए यथाशक्ति उसको बाहर ही रखिए थोड़ी सी घबराहट होते ही धीरे धीरे अंदर ले लीजिए ंदर सांस की पूर्ति हो जाने तक एक प्राणायाम समझा जाएगा इसी बाकी तीन प्राणायाम करेंगे आप आरंभ कीजिए प्राण को पहले बाहर निकालना उच्चारण करते जाइए और उस शब्द के अर्थ को मन में रखने का प्रयास कीजिए आना चाहिए यदि आलस्य आए तो सावधानी से सीधे बैठो सावधान हो जाओ इन प्राणायाम करने के पश्चात कर दें अब हम एक और प्रक्रिया पताने और उसको समझने का प्रयास करेंगे पूर्वक प्राणायाम करना उन्होंने लिखा कि कम से कम तीन प्राणायाम और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम इस प्रकार से व्यक्ति को भोजन शक्ति ऋतु अनुभूति और शिकाने वाला भी व्यक्ति जो है उसकी देखरेख में करना चाहिए अन्यथा दिमाग नष्टाड़ियां खराब हो जाएंगी और व्यक्ति पागल हो जाएगा अब एक बात और सुनिए इसमें विशेष बल नहीं लगाना पड़ता परंतु शरीर की शुद्धि और मन की तरंगों को बस्म करने का सामर्थ्य प्राणायाम करने की शक्ति ये लाहब होते हैं लंबा सांस लेना और लंबाई सांस छोड़ना इसको समझने का प्रयास करेंगे आप ये केवल सांस की प्रक्रिया है सांस लेने सा माध्यम को भी रोकेंगे हमारे रोकेगे हे करने का समर्थ्य बढ़ेगा और शरीर की शुद्धि नाशिका के माध्यम पहले धीरे धीरे सांस को सारा निकालना और उसको पूरा निकाल दिया एक बार थोड़ा सा रोक करके फिर अंदर धीरे धीरे लेना लेते लेते सांस को धीरे धीरे अधिकारपूर्वक अाण को पे ले लेना और एक बार रोकते ही फिर उसको छोड़ना प्रारंभ कर देना परंतु अधिकार पूर्वक धीरे धीरे छोड़ते जाना जैसे कोई चीज पकड़ के छोड़ी जा रही हो हमने पहले सांस को जैसे निकाला से सांस को निकाल दिया आगे चल करके अभ्यास करते करते हम अपने पेट को भी संकुचित करके उसको निकाल देते अब निकाल करके थोड़ा सा एक बार रोकेंगे रोकते ही उसको लेना धीरे धीरे आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे प्राण को जाएंगे लेते जाएंगे यथाशक्ति जितना प्राण अंदर आ सकता है उसको अंदर भर लेंगे भरते ही एक बार रोकेंगे और फिर छोड़ना प्रारंभ कर देंगे इससे कोई हानि नहीं होती और हमारे शरीर में जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकलता जाता है और हमारी नसनाड़ी वो शुद्ध होती जाती है आप इसको करके देखिए लम्बा साना लम्बा सा छोडना पले सा बहार नो यथाशक्ति बहार नो धीरे धीरे और एक बार रुक करे फिर धीरे धीरे लेना कर दो अंदर अद नी लेना धीरे धीरे लेते जाइए और यथा यथाशक्ति सामर्थ्य अंदर प्राण को भरिए भरते ही एक बार रोकिए और फिर नासिका के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कीजिए होगा परंतु धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे कि शरीर की शुद्धि के लिए यह कितना आवश्यक है साधारण सांस व्यक्ति का शरीर के उन भागों में खंडों में अवय में नहीं जा पाता जहां जाना चाहिए इस सांस की प्रक्रिया से सास न जाता सम्य साने वच जाता साुद्ध वायु को निकाल देता है साधारण सांस को आप लेते रहते हैं दिन भर और सांस से शरीर के उन भागो की शुद्धि नो होती, होती है आप रुकिए आपको लंबा सांस लेना और छोड़ना समझ में आ गया क्या और इसके भी आपके सामने आए है तो प्राणायाम तो मात्रा में ही करना चाहिए अधिक करने से होती है पर इस सांस हान साध्या आधा घण्टा बैठे ती संध्याे सकते और दिन में जहां आप काम करते हैं बैठ करके जहां चलते फिरते हैं वहां भी ध्यान रखें तो सांस की जो क्रिया है उसको हम ध्यान दें तो लंबा सांस लेने से हमारे शरीर की शुद्धि होती जाती है और यदि ध्यान नहीं देते तो शरीर में प्राण वहां नहीं पहुंचता पहुंचना चाहिए अब हम जब वाक्यों का अभ्यास करेंगे आपको समझ रहे स्तुति वाक्य और प्रार्थना वाक्य और उपासना वाक्य संध्या में ध्यान में योगाभ्यास में मुख्य रूपेण तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता रहता है चुपचाप बैठ जाना कुछ भी न सोचना इसका नाम ध्यान नहीं है ध्यान में प्रार्थना में उपासना में भक्ति में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना सतत चलती है हमारे सामने वाक्य हैं प्रार्थना के और उनका भाव अर्थ हम लेके चलते हैं हे है सर्वरक्षक आनंद स्वरूप ईश्वर सर्वव्यापक है असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर मां अमृत गमय ये मांग है ये याचना है ये प्रार्थना है यदि हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमको पूर्ण सहायता देता है इसलिए विधि पूर्वक पुरुषार्थ के पश्चात ईश्वर के नियमानुसार शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए अशुभ कार्यों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ईश्वर के नियम के विरूद्ध अच्छी प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए और पूरा परिश्रम करने के पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए ये नियम है अब हमें ईश्वर समर्पित हो करके, ईश्वर से याचना करते हैं मांगते हैं तो लंबे स्वर में हम बोलेंगे से ले साजि स hasta... yeah श्वर है भवंतु हूं पूर्ण आनंदे के लिए स्वयं हो सुख की अभी सभी ओर से श्रवंतु वर्षा कीजिए न हमारे लिए अप अभ्यासे लम्बे सुर में शन्न देवी का आप मध्यम गति से बोलेंगे हमें संधि सहित मिलाकर के धीरे धीरे बोलेंगे बीच की गति से और उसमें प्रयास करेंगे कि हम अर्थ का विचार कर सकें दिया। जिसके लिए जिके ने महान ग्रन्थ लिखे जिसके लिए पूरा जीवन लगा करके अन्तिम निकाला नो क्या चीज थी वो क्या तो योग जिको हम बोलते हैं माधि जिको बोलते हैको क्या मिलता है? अर्थात् इ योगाभ्यासे कर्ते ह्या स्थिति कौन स्थिति प्राप्त क्या क्याभूतया व्याख्यान दि सकता लेखी लिखे जा सकते है बी बी पुस्तके लिखी जा सक बात तो कि उससे मिलता क्या है। क्यापलब्धि क्या होती है? पूरे को हम योगी बनने के लिए लगाएंगे, हमको क्या मिलेगा। आपने बहुत कुछ सुना भी है। सुरन्तु ये जो जपते ध्यान कते कर्ते वृत्तिनिरोध कगे चले क्या क्या अनुभूतयां कते क्या अनुभव होता है योगी को समाधि में योगी की अनुभूतियां तस्य, सप्रधा प्रांत भूमि प्रज्ञा ये योग दर्शन का सूत्र ऊपर संख्या दो पाद सूत्र ये तस्य, सप्ता उस योगी की सप्ता ते साठ को धा कहते प्रकार को सप्तथा सात प्रकार की प्रांत भूमि ऊंचे स्तर वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है योगाभ्यास करते करते करते करते योगी ऐसी स्थिति में जाता है उस स्थिति में उसको सात प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है छोड़ने योग्य दुख को पूरा जान लिया है और जानना शेष नहीं है संसार में छोड़ने योग्य दुख है उसको सभी क्षेत्रों में नीचे से ऊपर तक कहीं सीधा दुख दिखाई देता है कहीं सीधा दुख दिखाई नहीं देता सांसारिक व्यक्ति तो उसको पकड़ भी नहीं सकता दुखी रहता है दिन रात सांसारिक व्यक्ति पर उस दुख को सुख मानता है योगी भी उस दुख को पकड़ता है तो यह बुद्धि पैदा हो चुकी है संसार में जितना भी दुख है और व्यक्ति को सताता है उसको आदि अन्त तक से चोटी तक जान लिया अब दुख का जानना बाकी जान बा नीया दूसरे दुख के कारण अविद्या आदि क्षीण कर् हैं और और क्षीण करणे शे नया दुख छोडने योग्य है दुख को उत्पन्ने जो कारणे है अविद्या अधर्म कुवासना कुसंस्कार मिथ्या उपासना जितने भी उसके कारण हो सकते हैं योगी अनुभव करता है उनका मैंने चूर चूर एक विनाश कर दिया है अब वो दुखों को पैदा नहीं कर सकेंगे अविद्या दुखों को पदा नहीं कर सकेगी अधर्म दुखों को पता नहीं कर सकेगा गलत उपासना दुखों को पैदा नहीं कर सकेगी मिथ्या ज्ञान अधर्म आचरणता से दुख होता है, उपासना से दुख होता है। के कारणे चौडे वो कता इ मीस पीस का चूर चूर कर दिया है ये आगे दुखो पदा कीसी बा असम्प्रज्ञान समाधि के दा मोक्ष का अनुभव ये तीसी बुद्धि आपने सुना था सम्पर्जात योग और असम्प्रज्ञात योग अपर्ज्ञात योग के पीठे असम्प्रज्ञात योग आता असम्प्रज्ञात योग के से मोक्ष का अनुभव करम्भ कर अर्थात् ईश्वर का साक्षात्कार अव जीवता मुक्ति जैसा अनुभवता प्राप्तम् प्रापणीयम् जो पाना पाना था मैंने पा लिया अब पाना बाकी नहीं रह गया यही एक दुनिया में ऐसी दुन्यावस्था है जिस अवस्था मे व्यक्ति ये कह सकता है मे पा तु पा लिया अब पाना बाकी अह ऐसरी अवस्था नी नै नो गी जिमे कह सके जो मि एक ही अवस्था स्थल है एकी एक प्राप्ति है अर्थात् ब्रह्म की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है। ही प्राप्ति है जिको पानी के पश्चात् जीवात्मा ये कहता है मा है प्राय पा सा तु पालि अहं दूसरे पक्षे चक्रवर्ती राज्यो प्राप्त करके भी ये न सकता जना न स चौथी अवस्था मोक्ष का उपाय विवेक ख्याति प्राप्त कर लिया मोक्ष के प्राप्त के जितने भी साधन हो सकते हैं वो उन्हें पूरे जुटा दिए आप में से कोई माता सोचने लगे या कल्याण जी भाई सोचने लगे मैंने घर का पूरा प्रबंध कर दिया अब प्रबंध करना बाकी नहीं रह गया है मैं योग में लगू <laughs> हुआ की का काम जो करना था दृष्टिघा ब पालन पोषण समर्ध बना दि अनुभव कर्ते हे मे परिवार के साधन जुटाने पूरे जुटा दे को बाकि गी मुक्ति साधन जुटा थे वारे जुटा दिये बा गयागे का बुद्धि का प्रयोजन भोग और अपवर्ण सिद्ध हो दो प्रयोजन हमारी बुद्धि के है भगवान ने बुद्धि दी है लौकिक सुखों की प्राप्ति करवा देना उसके पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करवा देना फिर बुद्धि की दौड़ धूप खत्म दोनों प्रयोजन पूरे हो चुके आगे सटा हाँ सत्यवादी गुण जिनसे हमारा शरीर बनता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि सत्यवादी गुण मेरा अगला जन्म न सकेगे क्कि इन् सूक्ष्म शरीर इ स्थूल शरीर मिलता अहारा अगला जन्म असमर्गे है बन् गया पाडि चोटी कीडा पत्थरता लुढकताीचे जा हो ये गुण मे लुढुकते लुढुकते जारे हैर मेरा जन्म न पाये प्रकृति मेवि अव मोक्ष अवस्था मे जीवात्मा सत्त्वादि गुणो सम्बन्ध रहित अकेला हो जाता है। अकेला हो जाता का, केवल अकेलानि वर्क्षात्कार का सत्त्वादि अलग हरि और ईश्वर औरो चेतन है ये चेतन का जड काीक ठीक विवेकोक्षि अनुभूति कता है ये अनुभूतया योग महोदी अनुभूतया अव ये चीजे हैं संसार में आज लुप्त जैसी हो गई हम आर्यन विकास में यही सिखाते हैं यही पढ़ाते हैं इसी के लिए सब कुछ करते हैं अब आश्चर्य इस बात का है कि औरों की छोड़ दो आइए लोग भी इस बात को नहीं समझते हम क्या करते हैं आश्चर्य की बात है ही बौद्धिक वैज्ञानिकों को छोड़ दो आइए जगत भी ये नहीं जानता एक आज विद्वान को छोड़ दो जो हमारे काम को समझ रहा हो कुछ नहीं पता नहीं है अनर्थ हो रहा। ये विद्या भूगेल मे आपलब्ध देख री औ भौतिक कि वैज्ञानि किम जैसे सिखा दे तु बात अन्त मा या तु उल्टा उ सारा जो ऊट पटार का हि तु तन्मन्धन लगा जाको बेकार सम् अंको लो ये कते आरीव वकाशर पडे रते ये खाते पडेट् तीम दिमागो आश्चर्य बहु आश्चर्य मत विचिन्त्य मनता स्वाभावि चीज अ ज्ञानी लोग स्वार्थी लोग पक्षपाती लोगा कते बस्स यषा याद रख शब्द याद रखना शब्द अज्ञानी लोग स्वार्थी लोग पक्षपाती लोग ऐसा ही करते है। बस ये करते हैं उसमें कोई ही नहीं है हम रुकने वाले नहीं नी रात्रि याद रखनागे काहि ईश्वर पुत्री कज्य पालन केगे सारा संसार मिष्टागा बन्तारेगा ये तु याद र जानीना वेद दर्शन ऋषि भावना समझनी भावना रिष्यो तन्मधनस्य लो अन्यथा ये भी, भी हमारे चला जाएगा समझो और सोचो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला ईश्वर ये, ये बता ईश्वर संसार सुखो उचित रूप मे भोगते हे आगे बोर संसार सुख आ अन्तिम चरम लक्ष्य न मे प्राप्ति करो अन्तिम आनन्द को प्राप्तो विश्व को दिशा देखा मु प्राप्त के भागी बने ईश्वर का आदेश ईश् जो चाता चीजय यो समय के अनुसार पर विराम देते दे। और आदमी पराजय तो होती है साहब कहते हैं कि ऐसा कौन जो जानता है कि इतना बड़ा अपना बड़ा काटना मतलब कौन करना चाहिए करना चाहिए ना लाइट हम सब लगाते हैं जब लाइट से सब होती है